महाभारत आदि पर्व चतुष्ठी तमोध्याय है ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रि वंश की उत्पत्ति और वृद्धि तथा उस समय के धार्मिक राज्य का वर्णन असुरों का जन्म और उनके भार से पीड़ित पृथ्वी का ब्रह्मा जी के शरण में जाना तथा ब्रह्मा जी का देवताओं को अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश जन्मे जय उच या ये ते की ब्रह्मण्य चान्यु की राग्य चान्या्यान सहस्त्र जन्मे जय बोले आपने यहाँ जिन राजाओं के नाम बताए हैं और जिन दूसरे नरेशों के नाम जहाँ नहीं लिए हैं उन सब सहस्त्रों राजाओं का मैं भली भांति परिचय सुनना चाहता हूँ यदम ये सम्भूता देव कल्पा महारथा भो वित महाभाग सम्युर्थी महाभाग वे तुल्य महरथी इस पृथ्वी पर जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे उसका यथावत वर्णन कीजिये रहस्यम खल विदम राज तत्ते कथे श्यामी नमस्कृत्या स्वयं भुवे वैशंपायन जी ने कहा राजन यह देवताओं का रहस्य है ऐसा मैंने सुन रखा है स्वयं ब्रह्मा जी को नमस्कार करके आज उसी रहस्य का तुमसे वर्णन करूंगा त्रि सप्त कृत्व पृथ्वी कृत् न पुरा जाम दग्न तपस्ते पे महेंद्र पर लोके सते। में जमदग्नि नंदन परशुराम ने इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी कामान तथा न रत्न बेकोर वृद्धारी ब्राह्मण केवल ऋतुकाल में ही उनके साथ मिलते थे न तो कामवश औन्न विना ऋतुकाल के ही तेभ्य शे गर्भम क्षत्रिया सहस्रशह ततः शुष्वीरे राज क्षत्रिया बीजवत्तरा कुमारिश्चन छिवृद्ध्राह्मणे क्षत्र क्षत्रियासुतस्वी जा वृद्धं धर्मेण सुदीर्घेण आयुषान्वत चतवार बभो ब्राह्मणोत्तराह राजन उन सहस्रों क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और पुनः क्षत्रिय कुल के वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से धर्म पूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई वे सब संतानें दीर्घायु होती थीं। तदनंतर में पुनः ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए अभ्यगछन ऋतौ नारीं न काम ऋतौ तथा तथेवान्यानी भूतानीय नहीं ग्यपी ऋतौ दु गंती तथा भरतर्षभ तथो वर्धन धर्मेण सहस्रशत जीविन उस समय सब लोग ऋतुकाल में ही पत्नी समागम करते थे केवल कामनावश या ऋतुकाल के बिना नहीं करते थे इसी प्रकार पशु पक्षी आदि की जोड़ी में पड़े हुए जीव भी ऋतुकाल में ही अपनी स्त्रियों से संभोग करते थे भरतश्रेष्ठ उस समय धर्म का आश्रय लेने से सब लोग सहस्त्र एवं शत वर्षों तक जीवित रहते थे और उत्तरोतर उन्नति करते थे प्रजा पृथ्वी पाल धर्म व्रत आदि, आदि हुपाल उस समय की प्रजा धर्म एवं व्रत के पालन में तत्पर रहती थी अतः सभी लोग रोगों तथा मानसिक चिंताओं से मुक्त रहते थे अथे मा पांगाम गजेन्द्र गता गजराज के समान गमन करने वाले राजा तन धीरे धीरे समुद्र से घिरी हुई पर्वत वन और नगरों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी पर पुनः क्षत्रिय जाति का ही अधिकार हो गया प्रसा सतें पुनः क्षत्रे धर्मे ने मा ब्राह्मण आद्यास्तो तो वर्णाले भिरे मुद्द जब पुनः क्षत्रिय शासक धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे तब ब्राह्मण आदि को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई तो राजा काम क्रोधोद्भवान दोषानिरस्य निरस नंदम दंडेशणयन तो न पालयन उन दिनों राजा लोक काम और क्रोध जनित दोषों को दूर करके दंडनीय अपराधियों को धर्मानुसार दंड देते हुए पृथ्वी का पालन करते थे तथा धर्म पर क्षत्र सहस्राक्ष काले वर्षे नालय प्रया इस तरह धर्म प्रणायन क्षत्रियों के शासन में सारा देश काल अत्यंत रुचिकर प्रतीत होने लगा उस समय सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र समय पर वर्षा करके प्रजाओं का पालन करते थे न बाल एवं मृते तथा कश्चि जनातिपह न च्रिय प्रजा कस्य प्राप्त यौवन राजन उन दिनों कोई भी बाल्यावस्था में नहीं मरता था कोई भी पुरुष युवावस्था प्राप्त हुए बिना स्त्री सुख का अनुभव नहीं करता था एव महामति प्रजाषत मेदनी भरत श्रेष्ठ ऐसी व्यवस्था हो जाने से समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी दीर्घ काल तक जीवित रहने वाली प्रजाओं से भर गई ए जिरे च महायज्ञ क्षत्रिया बहु सांगोपनिषदा वेदान विप्राश्चाधीय क्षत्रिय लोग बहुत से दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जजन करते थे ब्राह्मण अंगों और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन करते थे नच चीणते ब्रह्म ब्राह्मणाश्च तृप नच चुद्र सम्या से वेदानुच्चारयत राजन उस समय ब्राह्मण न तो वेद का विक्रय करते और न शूद्रों के निकट वेद मंत्रों का उच्चारण ही करते थे कार्यंतृसिंग तथा वैश्या वैनों द्वारा इस पृथ्वी पर दूसरों से खेती कराते हुए भी स्वयं उनके कंधे पर जुआ नहीं रखते थे उन्हें बोझ ढोने में नहीं लगाते थे और दुर्बल अंगों वाले निकमे्य पशुओं को भी दाना घास देकर उनके जीवन की रक्षा करते थे फेन पास तथा न दुहंत मानवाह न कूटमानिजह पणते तदा जब तक बछड़े केवल दूध पर रहते घास नहीं चरते तब तक मनुष्य गओं का दूध नहीं दूते थे व्यापारी लोग बेचने योग्य वस्तुओं का झूठे माप तोल द्वारा विक्रय नहीं करते थे कर्मानघ्र धर्मोपेता निम्वा धर्म में वाहनुप्यंत चक्रुर्धर्म पराजन नर सब मनुष्य धर्म की ही ओर दृष्टि रखकर धर्म में ही तत्पर हो धर्मयुक्त कर्मों का ही अनुष्ठान करते थे स्व कर्म निरता धर्म क्वचित राजन उस समय सब वर्णों के लोग अपने अपने कर्म के पालन में लगे रहते थे नर इस प्रकार उस समय कहीं भी धर्म का ह्रास नहीं होता था काले गाव प्राणाम पुष्पाणी चला चरत श्रेष्ठ गौवें तथा स्त्रिया भी ठीक समय पर ही संतान उत्पन्न करती थी ऋतु आने पर ही वृक्षों में फूल और फल लगते थे एवं कृतयुगे सम्य वर्तमान तदा नृप आत्महे कृष्ण प्राणि भीर् बहु भीर्भृषम नरेश्वर इस तरह उस समय सब और सतयुग रहा था सारी पृथ्वी नाना प्रकार के प्राणियों से खूब भरी पूरी रहती थी एवं समुद्रे लोके मानुषे भरत इस प्रकार संपूर्ण मानव जगत बहुत प्रसन्न था मनुजेश्वर इसी समय असुर लोग राज पत्नियों के गर्भ से जन्म लेने लगे आदित्य रही तदाद्या ऐश्वर्याध्रंसिता स्वर्ग संभूषिता उन दिनों अदिति के पुत्रों देवताओं द्वारा दैत्यगण अनेक बार युद्ध में पराजित हो चुके थे स्वर्ग के ऐश्वर्य से भ्रष्ट होने पर वे इस पृथ्वी पर ही जन्म लेने लगे यह देवत्व मिक्षन तो मानुषेषु मनस्वि नग प्रभो यहीं रहकर देवत्व प्राप्त करने की इच्छा से वे मनस्वी असुर भूतल पर मनुष्यों तथा भिन्न भिन्न प्राणियों में जन्म लेने लगे गो स्वस्वु चराज खरो महिषेषु चब्हा चूतेषु गजेशु च गुणे मृगेशु चातरीह मही पाल न शुषकाशुत्मनात्मान धारिय तुम धरा राजेंद्र गओवों घोड़ों गधों ऊँटों भैंसों कच्चे मांस खाने वाली पशुओं हाथियों और मृगों की जोली में भी यहाँ असुरों ने जन्म लिया और अभी तक वे जन्म धारण करते जा रहे थे उन सब से यह पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि अपने आप को भी धारण करने में समर्थ न हो सकी अथ जाता महे पाला कैचि बहुमदाता दिते पुत्रादनोश्चालोकाच्युता वीर्यवंतों बलिप्तास्ते नानूपरा महिम इम सागर परूरिमर्दना सर्ग से श्लोक में गिरे हुए तथा राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए कितने ही दैत्य और दानव अत्यंत मद से उन्मत्त रहते थे वे पराक्रमी होने के साथ ही अहंकारी भी थे अनेक प्रकार के रूप धारण कर अपने शत्रुओं का मान मर्दन करते हुए समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर विचरते रहते थे ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान शुद्रश्चैडयी वे ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा तो शूद्रों को भी सताया करते थे अन्य जीवों को भी अपने बल और पराक्रम से पीड़ा देते थे सर्वभूत गणा विचेरु सर्वसौ राजन वे असुर लाखों की संख्या में उत्पन्न हुए थे और समस्त प्राणियों को डराते धमकाते तथा उनकी हिंसा करते हुए भूमंडल में सब ओर घूमते रहते थे। ब्रह्मण्वीर मद बल वे वेद और ब्राह्मण के विरोधी पराक्रम के नशे में चूर तथा अहंकार और बल से मतवाले होकर इधर उधर आश्रमवासी महर्षियों का भी तिरस्कार करने लगे एवं ब्रह्मांड मुच चक्रम राजन जब इस प्रकार बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त महादैत्य विशेष यत्न पूर्वक इस पृथ्वी को पीड़ा देने लगे तविय ब्रह्मजी की शरण में जाने को उद्यत हुए न शमीभूत सौ घापन्न गा सन्नगा महि तदात शेको संक्रांता दान वैर्बला तथो मही, मही पाल भारार्ता भय पीडितां जगाम शरण सर्वभूत पिता सा अमृतम महाभागि देवद्विजय महर्षि भी ददर्श देव ब्रह्मांडम लोक कर्ता अभ्ययम दानों ने बलपूर्वक जिस पर अधिकार कर लिया था पर्वतों और वृक्षों सहित उस पृथ्वी को उस समय कच्छप और दिग्गज आदि की संगठित शक्तियां तथा शेषनाग भी धारण करने में समर्थ न हो सके पाल तब असुर के भार से आतुर तथा भय से पीड़ित हुई पृथ्वी संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी की शरण में उपस्थित हुई ब्रह्मलोक में जाकर पृथ्वी ने उन लोक सृष्टा अविनाशी देव भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन किया जिन्हें महाभाग देवता द्विज और महर्षि घेरे हुए थे गंधर्विपसरो देव कर्म सुनिष्ठितर वंद्यमान मधोपे तेर ब वबंदे चहन में त्यसा देव कर्म में संलग्न रहने वाले अफ्सराए और गंधर्व उन्हें प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते थे पृथ्वी के पृथ्वी ने उनके निकट जाकर प्रणाम किया अथ विज्ञापयास भूमिस्तम शरणार्थि सन्नीतौ लोकपाला सर्वेशावत तत्नात्मन स्तः भूमि कृत्यम स्वयंभुव पूर्वमें भद्राजन्विदिम परमेश भारत तदंतर शरण चाहने वाली भूमि ने समस्त लोकपालों के समीप अपना सारा दुख ब्रह्मा जी से निवेदन किया राजन स्वयंभु ब्रह्मा सबके कारण रूप हैं अतः पृथ्वी का जो आवश्यक कार्य था वह उन्हें पहले से ही ज्ञात हो गया था सृष्टा ही जगत न संबुद्धेत भारत ससुरा सुरान अशेषे न मनोगतम भारत भला जो जगत के सृष्टा है वे देवताओं और असुरों से ही समस्त जगत का संपूर्ण मनोगत भाव क्यों न समझ ले तामुवाच महाराज भुमि प्रभु प्रभु महाराज जो इस के पालक और प्रभु हैं सबकी उत्पत्ति के कारण तथा समस्त प्राणियों के अधीश्वर हैं वे कल्याण में प्रजापति ब्रह्मा जी उस समय भूमि से इस प्रकार बोले ब्रह्मोवाच यदर्थम अभि संप्राप्ता मकाशम वसुंधरे तदर्थम संधिजोक्षा भी सर्वाधि बहु कस ब्रह्मा जी ने कहा वसुंदरे तुम जिस उद्देश्य से मेरे पास आई हो उसकी सिद्धि के लिए मैं संपूर्ण देवताओं को नियुक्त कर रहा हूँ वैसम्पावाचितुक्त स महिंदो ब्रह्माजन्सृज्य च आदि सदा सर्वान्बुधा भूतपस्वय अशमे निरस भारम भागे पृथक पृथं अशा प्रसूय ध्व विरोधा चा ब्रवी वैसा जी कहते हैं राजन संपूर्ण भूतों के सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर उस समय पृथ्वी को तो विदा कर दिया और समस्त देवताओं को यह आदेश दिया देवताओं तुम इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अपने अंश से पृथ्वी के विभिन्न भागों में पृथक पृथक जन्म ग्रहण करो वहां असुरों से विरोध करके अभीष्ट उद्देश्य की सिद्धि करनी होगी तथा स सामने वाच गणान उच भगवान्वानिद वचनम अर्थवत् इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण गंधर्वों और अप्सराओं को भी बुलाकर यह अर्थसाधक वचन कहा ब्रह्मोवाच स्वस्व प्रसूय च श्रुवा गुरच्यम चेज ग्रहुस्तः ब्रह्मा जी बोले तुम सब लोग अपने अपने अंश से मनुष्यों में इच्छा अनुसार जन्म ग्रहण करो तदनंतर इंद्र आदि सब देवताओं ने देव गुरु ब्रह्मा जी की सत्य अर्थ साधक और हितकर बात सुनकर उस समय उसे शिरोधार्य कर लिया अथ ते सर्वसोम नारायण सन् नारायणम अमितघ्नम वैकुंठ मुपचक्रम हो अब वे अपने अपने अंशों से भूलोक में सब ओर जाने का निश्चय करके शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान नारायण के समीप वैकुंठ धाम में जाने को उद्यत हुए प्रभ पद्मिघ्न प्रथित क्षण जो अपने हाथों में चक्र और गदा धारण करते हैं पीताम्बर पहनते हैं जिनके अंगों को कांति श्याम रंग की है जिनकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ है जो देव शत्रुओं के नाशक तथा विशाल और मनोहर नेत्रों से युक्त हैं। प्रजापति पति देव सूर्य नाथो महाबल श्रीवत्को ऋषि केश सर्वद जो प्रजापतियों के भी पति दिव्य स्वरूप देवताओं के रक्षक महाबली श्री वस्त्र चिन्ह से शोभित इंद्रियों के अधिष्ठाता तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित इंद्र पुरुषोत्तमम् हैंतरे तथे त्या चम हरी उन भगवान पुरुषोत्तम के पास जाकर इंद्र ने उनसे कहा प्रभो आप पृथ्वी का शोधन अर्थात भारहरण करने के लिए अपने अंश से अवतार ग्रहण करें तब श्री हरि ने तथास्थु कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली इतिश्री महाभारते आदि परभि अंशावतरण परभि चतुष्टमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में चौसठवा अध्याय पूरा हुआ